अभी तक तो विक्रांत को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोहली साहब ने उसके साथ ऐसा क्यों किया लेकिन एक बात तो यहाँ विक्रांत को समझ में आ गई थी कि कोहली सर के साथ इस तरह पांच मिनट तक अकेले में जाने से यहाँ ऑफिस वालों को लग रहा है कि मैं कोहली सर को पर्सनली जानता हूँ और वो मुझसे पर्सनली बातें कर रहे थे इसलिए यहाँ मेरी इज्जत तो बढ़ गई है फिर विक्रांत को याद आया कि आज अदृश्य शक्ति द्वारा उसे तूफान कोडवर्ड दिया गया था तूफान का मतलब विक्रांत के स्टेटस से है और आज इस तरह से मुंबई के डिप्टी ब्यूरो चीफ के पर्सनली उससे मिलने से विक्रांत के स्टेटस में इजाफा हुआ पूरे ऑफिस में उसकी इज्जत बढ़ गई है लेकिन फिर भी विक्रांत के दिमाग में कई तरह के सवाल घूम रहे थे आखिर इस आदमी ने मेरी मदद क्यों की मैं तो इसे जानता भी नहीं संजय कोहली कभी नाम भी नहीं सुना शक्ल भी पहली बार ही देखी है तो फिर ये इंसान मेरी मदद क्यों कर रहा था उस दिन लंच में सभी को चेतन की पार्टी में जाना था विक्रांत जैसे ही ऑफिस से निकला सबसे पहले वो बैंक रवाना हुआ बैंक जाकर उसने सेफ में अपना पैसों का बैग रखा और फिर लंच के लिए ताज रेस्टोरेंट पहुंच गया चेतन काफी दिनों के बाद काम पर लौटा था इसलिए उसने डीएन नगर ब्रांच के लगभग सभी लोगों को पार्टी के लिए इन्वाइट किया हुआ था टीम ए के सभी पुलिस वालों के साथ ही अन्य डिपार्टमेंट के लीडर और पुलिस वाले भी इस पार्टी में शामिल थे चेतन ने फोरेंसिक डिपार्टमेंट क्राइम डिपार्टमेंट ओल्ड केस डिपार्टमेंट हर जगह के अधिकारियों को पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच के एंटी ड्रग्स एंड स्मगलिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी अतुल सिंह भी यहाँ आए हुए थे वो विक्रांत को देखते ही बड़े खुश हुए बेहद गर्म जोशी के साथ विक्रांत से हाथ मिलाने के बाद वो अपनी वीर गाथा भी गाने लगे उन्होंने विक्रांत को सारी कहानी बताई की कैसे कैसे उन्होंने उस्मान सुपारी और उसके गैंग को सलाखों के पीछे पहुँचाया था विक्रांत और अतुल को काफी देर तक हंस हंस बात करते देख टीम ए के पुलिस वाले तो और ज्यादा सन्न रहे अब तो उनकी नजरों में विक्रांत किसी भगवान से कम नहीं था भला जिस आदमी का सभी बड़े-बड़े लोगों के साथ पहले से ही पहुंचा हुआ था पुष्कर और चेतन बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन चेतन को पता था की विक्रांत पुष्कर को पसंद नहीं करता और अगर ये दोनों साथ में रहे तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी उसे विक्रांत के सनकपन और गुस्से के बारे में अच्छे से पता था इसलिए चेतन ने पुष्कर के बैठने के लिए अलग से ही इंतजाम किया हुआ था ताकि भूल से भी विक्रांत और पुष्कर एक दूसरे के सामने ना पड़े विक्रांत ने इस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था उसके ठीक पीछे वाली पर अलग अलग डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी बैठे बातें कर रहे थे उनके साथ ही पुष्कर बैठा हुआ था विक्रांत की टेबल पर उसके साथ काम करने वाले सभी पुलिस वाले बैठे हुए थे सभी विक्रांत से ये जानना चाहते थे की आखिर मुंबई सिटी के डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब ने अरे ठीक है विक्रांत इतना भी क्या सीक्रेट रखना हम भी तुम्हारे दोस्त ही है बता दो क्या बात हुई है संगीता ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अरे मैं सच बोल रहा हूँ मैंने आज पहली बार उन्हें देखा है और वो मुझे पागल लगते चुपचाप खड़े रहे बस कोई बात ही नहीं की बस ऐसे ही थोड़ी देर खड़े रहकर चले गए बड़ी अजीब नजरों से विक्रांत को देख रहे थे किसी को यकीन नहीं था कि विक्रांत सच बोल रहा है सभी को यही लग रहा था कि जरूर डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब ने विक्रांत के साथ कुछ सीक्रेट बात की है इसीलिए विक्रांत कुछ बता नहीं रहा अरे सच में मैं सच बोल रहा हूँ वो बस मुझे देखते रहे और बिना कुछ कहे चले गए विक्रांत जितना खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था उतना ही उन लोगों को लग रहा था की वो झूठ बोल रहा है सभी के एक्सप्रेशन देखकर विक्रांत को भी अंदाजा लग गया था कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है वाकई में ये दुनिया बड़ी अजीब है यहाँ अगर तुम अच्छे बनकर रहोगे तो कोई तुम पर भरोसा ही नहीं करेगा पार्टी चल रही थी हंसी मजाक के बीच ही चेतन ने उन्नीस सौ के किडनैपिंग केस की बात छेड़ दी थी चेतन दूसरी टेबल पर बैठा हुआ था लेकिन उसकी बातें बड़े आराम से विक्रांत के कानों तक पहुंच रही थी बेशक केस काफी हाईलाइटेड था तो सभी सीनियर ऑफिसर भी बड़े इंटरेस्ट के साथ इसके बारे में बातें कर रहे थे एक सीनियर अधिकारी ने कहा मैंने इतने साल पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया है मैं अपने एक्सपीरियंस no इस पर कोई बात नहीं करेगा पुष्कर ने हंसते हुए कहा लेकिन चोपड़ा सर ऑल बार्क बट नो बाइट में कुल पांच शब्द है ये तो चार वर्ड की बात कहा हुई हा, हा, हा, सभी जोर से हंस पड़े इसके बाद अतुल सिंह भी सीरियस होते हुए बोल पड़े लेकिन पुष्कर सर आज तक मैंने कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड केस कभी नहीं देखा था 26 साल पुराना केस हो चुका है लेकिन अभी भी पुलिस के पास कुछ भी खास सबूत नहीं है आपको नहीं लगता कि किडनेपर की भी तब तक मौत हो चुकी है क्या कहते हैं आप अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग अभी सर्च ही कर रहे है पुष्कर ने जवाब दिया मानो वही अकेले इस केस को सोल्व करके रख देगा अरे कुछ भी हो पुष्कर सर पर मुझे पूरा भरोसा है उनके लिए ये केस सोल्व करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐसे बहुत सारे केस इन्होंने सॉल्व करके छोड़ दिए ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए एक दूसरे अधिकार ने पुष्कर की तारीफ करते हुए कहा सभी ने उसकी बातों से सहमति जता दी पुष्कर भी अपनी तारीफ सुनकर बेहद खुश हुआ फिर उसने अपने ड्रिंक का गिलास उठाते किया। सभी ने करते अपना ड्रिंक खत्म कर दिया विक्रांत तो लोगों की सारी बातें सुन रहा था पुष्कर की तारीफ सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था एक बार के लिए तो उसका मन हुआ की उसने पहले पुष्कर के लिए जो प्लान बनाया था उस पर काम करना शुरू कर दे इसी बात से उसे अचानक मोनिका की याद आ गई उसने तुरंत ही अपने जेब से फोन निकाला और मोनिका के पास कॉल करके अपने कुत्ते का हाल पूछने लगा। विक्रांत को अभी काफी काम करना था इस वजह से उसने ड्रिंक नहीं किया अभी वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर कैसे मिसिंग डिपार्टमेंट वाले नितिन खरबंदा के बारे में पता लगाते है जब नितिन खरबंदा गायब हुआ था उस वक्त वो मात्र छ या सात साल का था इस हिसाब से इस वक्त वो तकरीबन तैतीस चौतीस साल का होगा अब भला कोई आर्टिस्ट उसकी इस समय की स्केच कैसे बनाएगा? इसी उत्सुकता के साथ विक्रांत पार्टी से निकलने के बाद सीधे ही मिसिंग डिपार्टमेंट के ऑफिस में गया लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि यहां तो कोई है ही नहीं यहां तक कि ऑफिस का मेन गेट भी बंद पड़ा है विक्रांत थोड़ा इधर उधर नजर डालकर देखने लगा शायद कोई यहाँ हो लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला आखिर में विक्रांत को वापस अपने ऑफिस में आना पड़ा अभी लंच टाइम चल रहा था इस वजह से ऑफिस में लगभग सन्नाटा पसरा हुआ था यहाँ इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे विक्रांत भी अपने केबिन में जाकर आराम से बैठ गया वो थोड़ा आराम करने के मूड में था अभी वो अपने के के चल पड़ा मंजू के, के गेट पर पहुंचते उसने देखा की मंजू अपने सामने पड़े व्हाइट बोर्ड में कुछ बड़े ध्यान से देख रही है ठीक जैसे ही वो हाथ काटने वाले केस पर काम कर रही थी उसी डेडिकेशन के साथ वो इस किडनेपिंग केस पर भी काम कर रही थी लेकिन इस बार उसके काम का लेवल और ज्यादा तकड़ा था इस बार उसके सामने एक नहीं बल्कि तीन व्हाइट बोर्ड पड़े थे और तीनों व्हाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन से भरे पड़े थे मंजू के अलावा वहाँ और कोई भी नजर नहीं आ रहा था विक्रांत बड़े ध्यान से मंजू को पीछे से देख रहा था भले ही विक्रांत मंजू को पसंद नहीं करता था लेकिन उसके काम को रिस्पेक्ट करता था उसके दिमाग में कुछ बातें घूम रही थी कुछ सेकंड तक वही खड़े खड़े सोचते रहने के बाद अचानक ही उसके कदम मंजू के केबिन की तरफ बढ़ चले